गीता तत्वचिंतन साठवां प्रवचन वर्ण विचार अध्याय चार श्लोक तेरा चातुर्वर्ण मैं सृष्टम गुणकर्म विभाग सह तार विध्य अभ्यम मेरे द्वारा गुणों और कर्मों का विभाजन करते हुए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुद्र ये चार वर्ण रचे गए हैं यद्यपि मैं इन वर्णों का करता हूँ फिर भी मुझ अव्यय परमेश्वर को तू अकरता ही जान पूर्व के तीन श्लोकों में बताया गया कि कुछ लोग भगवान को प्राप्त कर लेते हैं और कुछ अपनी अपनी कामना के अनुसार विभिन्न फल प्राप्त करते हैं प्रश्न उठा कि जब भगवान को पाना ही जीवन का लक्ष्य और सबसे बड़ा लाभ है तब लोग अलग अलग देवी देवताओं की उपासना में समय क्यों गंवाते हैं उत्तर है कि मनुष्यों की रुचि और पात्रता भिन्न भिन्न होती है इसलिए सब लोग एक प्रकार का फल नहीं चाहते अब प्रश्न उठता है कि लोगों की रुचि और पात्रता में भिन्नता का क्या कारण है प्रस्तुत श्लोक में इसी प्रश्न का उत्तर दिया गया है इसमें कहा गया है कि मनुष्य की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती है और यह भिन्नता भगवान के ही द्वारा उपजाई गई है इसीलिए मनुष्य अलग अलग प्रवृत्ति के कारण अलग अलग रास्तों पर चलते देखे जाते हैं यदि ऐसा है तब तो भगवान को ही विषमता उपजाने का दोष लगेगा इसीलिए कहते हैं कि भगवान वस्तुतः कर्ता नहीं है क्योंकि वे तो अव्यय हैं अविनाशी हैं और जो अधिकारी हैं वह कर्ता नहीं हुआ करता अब हम इसे ही समझने की चेष्टा करेंगे 148 गुण कर्मों के आधार पर चार वर्णों का विभाजन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने गुणों और कर्मों का विभाजन करते हुए चार वर्ण बनाए हैं तात्पर्य यह कि समूचे मानव समाज को मोटे तौर पर चार वर्णों में बांट दिया है यह मनुष्यों का एक स्थूल विभाजन है फिर प्रत्येक वर्ण की इकाइयों के भीतर भी असमानता है इसलिए मनुष्यों में इतना पार्थक्य दिखाई देता है फिर ये चार वर्ण केवल भारतवासियों के लिए नहीं है ये तो समूची मानवता के लिए है वर्ण का सामान्य अर्थ जाति लिया जाता है और हम कहते हैं कि भगवान ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुद्र ये चार जातियाँ बनाई गुणों और कर्मों के आधार पर गुण से मतलब है सत्व रज और तम ये गुण ही व्यक्ति को मानसिकता प्रदान करते हैं और कर्म का तात्पर्य है बाहरी यानी भौतिक क्रिया तो गुण मानसिक क्रिया के हेतु है और कर्म भौतिक क्रिया के इन दोनों के विभाजन और परस्पर मेल से ही ये चार वर्ण बने हैं हमने गीता पर अपने २९वें प्रवचन में स्वधर्म मीमांसा पर विचार करते हुए इन वर्णों का विश्लेषण किया है ब्राह्मण वर्ण का तात्पर्य है जिसमें सत्वगुण की प्रबलता हो और रजोगुण दबा हुआ हो क्षत्रिय वर्ण में रजोगुण की प्रबलता होती है और सत्वगुण दबा होता है वैश्य वर्ण में रजोगुण के प्रधान्य के साथ तमोगुण दबा रहता है और शुद्र वर्ण में तमोगुण की प्रधानता रहती है तथा रजोगुण दबा रहता है इसी को हमने उक्त प्रवचन में गुणों के एक काल्पनिक विभाजन के द्वारा यों समझाया है ब्राह्मण वर्ण में सतगुण पचास प्रतिशत रजोगुण ३० प्रतिशत तमोगुण २० प्रतिशत क्षत्रिय वर्ण में सतोगुण तीस प्रतिशत रजोगुण पचास तमोगुण बीस वैश्य वर्ण में सत्वगुण बीस प्रतिशत रजोगुण 50 प्रतिशत तमोगुण 30 प्रतिशत और शुद्र वर्ण में सत्वगुण बीस प्रतिशत रजोगुण 30 प्रतिशत तमोगुण 50 प्रतिशत प्रत्येक मनुष्य में ये ही तीनों गुण होते हैं अंतर केवल इतना होता है कि किसी में एक गुण की प्रधानता होती है तो अन्य में दूसरे की जैसा कि हमने पूर्व में कहा ये गुण व्यक्ति की मानसिकता का निर्माण करते हैं जिसमें श्रम दम तप पवित्रता शांति रुझुता अध्यात्म तथा विविध विषयों का ज्ञान और आस्तिक बुद्धि हो उसे ब्राह्मण वर्ण का कहा जाता है जिसमें शूरता तेजस्विता धैर्य दक्षता युद्ध से न भागने दान देने और शासन करने की प्रवृत्ति हो वह क्षत्रिय वर्ण का जिसमें कृषि गोरक्षा यानी पशुपालन और वाणिज्य व्यापार के प्रति रुचि हो उसे वैश्य वर्ण के अंतर्गत रखा गया है तथा जिसमें अधिक सोच विचार करने की प्रवृत्ति न हो जो शारीरिक श्रम और एक बंसे हुए जीवन क्रम में अधिक रुचि रखता हो उसे शुद्ध वर्ण का माना गया है पर यहाँ यह बात स्पष्ट कर दें कि हर मनुष्य में न्यूनाधिक मात्रा में चारों वर्णों के ही गुण पाए जाते हैं पर जिसमें जिस वर्ण के गुणों की प्रधानता होती है उसे उसी वर्ण का कहा जाता है